सत हुआ अजम क्या हुआ सत हुआ हो अनिद्राम ये क्या हुआ ये चित्त हुआ जिसको कभी नींद नहीं आती तो एक सज्जन है और एक महात्मा ही है उन्होंने बता दिया कि एक साधक को तो बता दिया कि नींद ना आवे तो ईश्वर मिल जाएगा अब उस बिचारे ने महाराज सो नहीं छोड़ दिया ये भगवान है न बोले महात्मा तो कभी सोते ही नहीं है अरे भाई महात्मा की जागृत अवस्था होती है तो सो ये तो जैसे श्रम और विश्राम दोनों होता है ना ऐसा ही है तो मन का विश्राम है लेकिन साक्षी जो है चेतन जो है वो कभी सोता नहीं अनिद्रा अच्छा बोले भाई नीत नहीं लेता होगा अपने अंदर यह कल्पना करता होगा बोले अस्वप्नम अनामकम अरूप कम न उसमें नाम है न रूप है जो सुख नित्य प्रकाश विरूप नाम रूप मति न लखिलख मति मति न लख ये ही मतिलख जो बुद्धि का दृश्य नहीं है बुद्धि जिसका दृश्य है उसका मुख्य अर्थ यही है और सब फमारा है वो विचार सागर में जो ये दुआ है ना और सब तो फमारा है उसका मूल अर्थ मुख्य अर्थ इतना ही है मति नलख है और जय ही माने जो मतिलख है जो बुद्धि को देखता है अनामकम रूपकम सकृत विभागम ए सर्वदा विभात इसके प्रकाश को दबाने वाला कोई नहींद्रा न निद्रा न स्वप्न न सुसुप्ति न स्वप्न न जागृत न सृष्टि न स्थिति न प्रलय न माया न अविद्या या विद्या विद्या नहीं दबाती है बोले अज्ञान से दब गया है अरे जो हुआ ही नहीं वो दबावेगा क्या है ना ये तो ज्यों का त्यों है सर्वज्ञम सर्व है और ज्ञान है वही ज्ञान स्वरूप है और सर्व है नोपचारक कथंजन बोले इसकी क्या चिकित्सा करें जब रोग होए तब न चिकित्सा करें जब रोग ही नहीं तो चिकित्सा कहाँ से करें नोपचारक कथंजन माने कर्तव्य नहीं है उपचार शब्द जो है वो कर्तव्य का बाचक है अपने आप को जान लेने पर कर्तव्य शेष नहीं है तो देखो भोगों से मुक्ति कर्तव्यों से मुक्ति वस्तुओं से मुक्ति है ना अभ्यासों से मुक्ति साधनों से मुक्ति वो सहज स्थिति महाराज विद्वान चले ज्ञानी पुरुष चले तो धरती डोले है ना यानी जो बोलता है ना उसका नाम वेद है वो आपने विचार सागर का ये दोहा सुना होगा ब्रह्म वेद अहि ब्रह्म वेद ताकि मानी वेद अपना तो अनुभव बोलता है इसमें कर्तव्य विशेष कर्तव्य विशेष नहीं है तो चार बात काटो एक तो कुछ करना नहीं है करना किसको है कि जिसको कुछ पाना है ये महाराज उत्पटांग लोगों के मन में क्या लाता रहता है ये करना है ये करना कुछ पाना नहीं है तो कुछ करना भी नहीं है कुछ छोड़ना भी नहीं है और कुछ जानना भी नहीं है क्योंकि सबको जन्म जानने वाला तो अपना आपा है ना तो चार बात देखो कटी कि नहीं कटी कुछ पाना बाकी है क्या तुम ब्रह्म हो ध्यान रखो तो। कुछ करना बाकी है क्या तुम्हारे अंदर कर्तापन तो है ही नहीं अच्छा कुछ छोड़ना बाकी है क्या बोले दूसरा तो है ही नहीं दूसरा नहीं है तो छोड़ना किसको है ना पाना नहीं है तो करना क्या है ना और हम पूर्ण हैं तो पाना बचा कहाँ और स्वयं ज्ञान स्वरूप हैं तो ज्ञातव्य है कहा जिसको ऐसे बोलते कृतकृत्य हो गए कर्म नहीं है कर्म पूरे हो गए प्राप्त तो प्राप्तव्य है का पाना नहीं है ये तो गया हो जब तक कर्तव्य बाकी है तब तक सुद्रत है भले उसका नाम ब्राह्मण हो चाहे सन्यासी शूद्रत्व वहां है जहां कर्तव्य शेष है क्यों कह करता है करता है तो कर्मी है जो करता है जो कर्मी है सो है और जिसको प्राप्तव्य है सोश तो है पानी है। अरे परिपूर्ण है हमारे क्या पाना क्या लेना क्या देना तो प्राप्त प्राप्तव्य हो गया उसका वैश्यत्व तो सफल हो गया उसका सुदृत्व सफल हो गया बोले अभी अभी लक्ष्यम सदैव अक्षरम सौम्य विद्धि लक्ष्य वेद करो धनुर्ग्रह धनुर्घनिषद है न अभी वेद प्रणव का धनुष लेकर के और आत्मा का जीवात्मा का बाण बना करके और ब्रह्म रूप लक्ष्य का वेधन करो बोले अभी क्षत्रिया है क्षत्रिय बोला अरे चोर तू क्षत्रिय नहीं है तो वैश्य नहीं है तो शूद्र नहीं है बोले अभी वेद्य बाकी है जानना बाकी है विदित वेदी तब दिया ज्ञात ज्ञातअ्य बोले अभी ब्राह्मण पने का अभिमान बाकी है ब्राह्मण बोलता है कि ब्रह्म को जानना चाहिए क्षत्रिय बोलता है लक्ष्य का वेद करना चाहिए वैश्य बोलता है कि प्राप्तव्य को प्राप्त करना चाहिए शुद्र बोलता है कर्तव्य को करना चाहिए ये हम वर्ण धर्म पर आक्षेप नहीं कर रहे हो है ना नर्ण धर्म से इस बात का कोई संबंध नहीं है ये जीवों में जो शुद्रत्व शेष है वैश्यत्व शेष है क्षत्रियत्व शेष है ब्राह्मणत्व शेष है जो आत्मा में अरे आत्मा न ब्राह्मण है न क्षत्रिय है न वैश्य न शुद्र है ना ये तो जो शेष संस्कार शेष लगा हुआ है उससे तुमने अपने को मुक्त जाना कि नहीं बोले कि सेवा करनी है का भी वंश परंपरा की रक्षा करनी है का भी तपस्या करनी है अभी ज्ञान प्राप्त करना है बोले चारों आश्रम का संस्कार अभी तुमने नित्य बुद्ध मुक्त आत्मा है ना अपने को कहां जाना ब्रह्मचर्य से देवा, सेवा गृहस्थाश्रम से वंश परंपरा की रक्षा पान प्रस्थ से तपस्या और सन्यासी से त्याग बहरा गया है नमारा कर्तव्य है का अभी आश्रम शेष लगा हुआ है तुम्हारे साथ तुम तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा हो आश्रम शेष तुम्हारे अंदर का कहाँ ये जो तो अपना स्वरूप है ना ये बड़ा विलक्षण है वो सकृत विभातम सर्वज्ञम नोपचारक कथंशन इसमें उपचार उपचरण उपचारा कर्तव्य शेष नहीं है अच्छा अब ये ब्रह्मज्ञानी कैसा होता आगे है आगे ब्रह्मज्ञानी ज्ञानी की महिमा ऐसा होता है अरे ब्रह्मज्ञानी की नजर अगर किसी के ऊपर पड़ जाए ना दृष्टि पड़ जाए तो मुक्त हो जाए ब्रह्मज्ञानी किसी को छू दे तो वो मुक्त हो जाए है ना ये तो अश्रद्धा के युग में लोग ने जानते हैं मानते हैं आप सुनावेंगे कल ब्रह्म ज्ञानी के थोड़ा और आगे आगे आ जाओ जगह थोड़ी है हाँ? हाँ। थोड़ा कस के बैठ जाओ क्या अनामकूपक सकृत विधा विघात सर्वज्ञ नोपचार कथन सर्वाभिलाप विगत सर्व चिंता समत्थित सुत्रशात प्रकृत ज्योति सरचोभय ग्रहो न त्र नोत्सर्गश्चिता नीयते आत्मसस्थम तदा ज्ञानमता ये कहते हैं किज अज है। अज मने अजन्मा भाई आत्मा अजन्मा कैसे है। हैं हम तो देखते ही है कि जन्म हुआ है। हमारे बेटे का जन्म हमारे सामने हुआ वैसे ही हमारा जन्म भी हुआ सबसे पहले हमारे बाप का जन्म हुआ बोले तो नहीं ये ऐसा जन्म है जैसे कोई बच्चा राजकुमार हो ना और उसको कोई डाकू उठा के ले जाए लो में रहे दिलों में पढ़े अपने को राजकुमार न जाने अब किसी ने उसको बताया कि तुम तुमको राजकुमार हो तो उसने सोचा कि हम पूर्व जन्म में राजकुमार रहे होंगे और इस जन्म में भिल्ल कुमार हो गए तो अपनी जो असली अवस्था राजकुमार की है उसको न जानने के कारण जैसे वो अपने को भिल्ल कुमार जानता है इसी जन्म में अपने राजकुमार रूप का अध्ययन ही अपने को भिल्ल कुमार मानने का कारण है हैं? इसी प्रकार अपने को नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त ब्रह्म न जानना ही अपने को जन्मवान और मृत्युमान देह मानने का कारण है हम अपना जन्म क्यों मानते हैं कि अपने को नहीं जानते आपने को न जानने के कारण अविद्या के कारण ही अपने को जन्म वाला मान कर और जब आप के से लक्षण विचार पूर्वक घटा लिया कि भाई मैं तो वही राजकुमार हूं तो फिल्ल कुमार का जन्म मिट गया ऐसे जहां अपने को दृष्टा साक्षी ब्रह्माभिन्न आत्मा के रूप में जाना अविद्यामिति और अजन्मा है अजाम आ, इसका अर्थ है अजन्मा आप इसी समय अजन्मा है यही अजन्मा है अभी अजन्मा है सिर्फ अपने को अजन्मा जानते नहीं न कर्मानुसार आपका उत्तर जन्म होने वाला है और न कर्मानुसार आपका पूर्व जन्म था और न तो कर्मानुसार ये जन्म है इस शरीर को मैं मान लेने के कारण इसके पूर्व जन्म के निमित्त आपके साथ जुड़ गए और इसके उत्तर जन्म के फल आपके साथ जुड़ गए आपके साथ न पूर्व जन्म के एक निमित्त हैं कर्म संस्कार हैं और न उत्तर जन्म में होने वाला फल है और न वर्तमान में आप शरीर हैं अगर आप शरीर हैं तो आपका जन्म पहले भी था बाद में भी होगा लेकिन यदि आप ये बात जान लें कि आप शरीर नहीं हैं, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा हैं, तो न आपका जन्म पहले था न अब है न आगे होगा इसी को अजन्मा बोलते हैं अजन्मा अजम अनिद्रा और आत्मसत्यानुबोध से ही ये निद्रा निवृत्त होती है इसीलिए अनिद्र है न आप में माया है और न अविद्या है निद्रा माने माया अविद्या जिस दशा में कुछ नहीं जानते हो माया माया तो कहते हैं कि जो दीख रहा हो दीख तो रहा हो परंतु ये माया का खेल है उस जिस अधिष्ठान में माने जिस जगह पर दिख रहा है वहां बिल्कुल नहीं है और अविद्या का अर्थ ये है अपने आप को आप नहीं जानते हैं सामने वाली चीज को नहीं जानते हैं ये अज्ञान मिटा अनिद्रा अस्वप्नम जग गए सपना टूट गया अब हम अमर भय न मरेंगे पहले हम समझते थे हम जन्म वाले हैं हम मरने वाले हैं अरे समझ में फेर होता है वो असल में न जड़ का जन्म होता है न चेतन का जन्म होता है न जड़ चेतन के मिश्रण का जन्म होता है मिश्रण तो दोनों का होता ही नहीं कोई दवाई थोड़ी है कि मिश्र बन जाएगा तो न जड़ का जन्म है ये तो लकड़ी की तरह है जलने वाला और न अग्नि का न चेतन का जन्म है वो तो अग्नि की तरह है और न तो दोनों का कोई मिश्रण है न तो दोनों से कुछ विलक्षण है ये आत्मस्वरूप में मान मान बंधन में आयो हो अपने को ये परिच्छि देह मानना और फिर ये मानना कि हमारी नाक कैसे बनी पहले सूंघने की बात ना रही होगी पहले का आंख कैसे बनी हमारे का देखने की बात ना रही होगी है न का हमारे हाथ कैसे बना करने की वासना रही होगी अरे ये वासना रही, रही होगी तब हम पहले मान रहे होंगे सूक्ष्म शरीर वाले रहे होंगे उससे ये शरीर बनाया है और अब वासनामान है तो आगे शरीर बनेगा बोले बाबा हमारे स्थूल और सूक्ष्म शरीर न पहले था न अब है न आगे होगा हम तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप है नारायण है ना सारा माजर ही कट गया जन्म नहीं है निद्रा नहीं है और स्वप्न नहीं है स्वप्न में स्वर्ग आदि सबका ग्रहण है हो, और निद्रा में प्रलय आदि सबका ग्रहण है बोला और जन्म में पूर्व जन्म उत्तर जन्म पूर्व जन्म उत्तर जन्म वर्तमान जन्म तीनों नहीं है हमारे हम नित्य शुद्ध आत्मा है इस बात के लिए तो अजम है और हम न तो गाढ़ सुसुप्ति में जाते हैं न हमारी समाधि होती है न मूर्छा होती है नैमित्तिक प्रलय होता है ना नित्य प्रलय होता है न महाप्रलय होता है सब है ना महाप्रलय में जो माया की विशिष्टता है अपने आत्मा में उसका निषेध करने के लिए निद्रा शब्द है अनिद्रा और अश्वअपना और जो मन ही अपनी चीजें बना के प्रतीत कराता है स्वर्ग है नरक है नासना ना वासित आराध्य लोक है न स्वप्न के अंतर्गत है, है, का तो है? का ऐसा क्यों का अनाम अनामक रूप कम न ना तुम्हारा नाम है न ना रूप है तो रज्जू में कल्पित जो सर्प है है ना वो सर्प नाम से कहने पर भी उसका नाम सर्प थोड़े ही है, है ना उसका रूप लम्बा और गेढ़ा मेढ़ा दिखने पर भी और उसमें फन की तरफ ज्यादा चौड़ा दिखने पर भी और फुपकारती हुई जीभ दिखने पर भी और पूछ पतली होने पर भी कुछ है रस्सी में तो नाम है न रूप है और एक बात है सकृत विभातम सर्वदा विभातम ये तो वाचो निबरत है अपरा मनता मन से रूप का ध्यान नहीं हो सकता और वाणी से नाम का उच्चारण नहीं हो सकता दोनों काटा ना ये तो वाचो निवर्तन थे अनामकम और मनसा सा अरूप कम मन होता तो रूप भी होता और वाणी होती तो नाम भी होता पर यहां तो न नाम है न रूप है सकृत विभातम सदैव विभातम एक बार विद्या टल गई रा पायो गांठ गठ बार बार वहा क्यों खोले एक मिनट में होने वाला काम इसको लोग जन्मों के लिए बोल बड़ा मुश्किल है बड़ा मुश्किल है बड़ा मुश्किल है ये ऐसा है परमात्मा की इसको मुश्किल कहो तो मुश्किल और आसान कहो तो आसान ये ऐसा ही है चाहो तो आज मिल गया अभी मिल गया तो ओ जनक को शंका थी ना जनक को बोले तो घोड़े के रिकाब में पांव और ब्रह्मज्ञान लो फूल मसलने में मुश्किल और ब्रह्मज्ञान में नहीं आख की पलक नीचने में मुश्किल और ब्रह्मज्ञान में नहीं है ना तुमको कोई पाप पुण्य करके ब्रह्म होना नहीं तुमको कोई ध्यान धारणा करके ब्रह्म होना नहीं कोई समाधि लगा के ब्रह्म होना नहीं है ना किसी दूसरे गांव में कैकुंड में जाके ब्रह्म होना नहीं लोकांतर तो है नहीं ना? लोकांतर में जाके तो ब्रह्म होना नहीं है अच्छा इंतजार करने के बाद कि अभी साहब बाथरूम में निकलेगा तब मिलेगा है ना तो ब्रह्म कोई बाथरूम में तो है नहीं कि जब वो निकलेगा तब तुमको मिलेगा तो ब्रह्म के लिए इंतजार करने की तो जरूरत नहीं कि वो समाधि में मिलेगा और वैकुंठ में विमान पर चढ़ के जाने के लिए जाना नहीं ब्रह्म के लिए वो तो यही है महाराज उसके लिए पाप पूर्ण करना नहीं कोई स्वर्ग तो है नहीं कि कर्म के फल स्वरूप तो मिले है? उसके लिए कोई ध्यान धारणा तो करनी नहीं समाधि तो लगानी नहीं अरे वो तो तुम्ही हो बाबा है ना सीधी साधी बात यह है कि वो तुम्ही हो है? सकृत तो विभात हम एक बार हीरा पाओ घाट आयो बार बार वाटो तो क्यों बोले एक बार बढ़िया तरह से अपने कमरे को देख लिया कि उसमें साफ नहीं है तो तापट्टा सो जाओ ना शुद्ध अब अब क्या बारम बार जागरे करे भाई दिल में अभी धड़कन होती है तस्करात तो हैं ऐसे हैं ऐसे हैं ये असल में ये जिनके मन में कर्म के प्रति महत्व तो बुद्धि है ना कि करेंगे तब मिलेगा ध्यान के प्रति महत्व बुद्धि है ध्यान करेंगे तब मिलेगा समाधि लगेगी तब बिना समाधि के कहीं ब्रह्म ज्ञान अब गए न तो समाधि लगेगी और न तो ब्रह्म मिलेगा आप बिल्कुल निश्चित समझो बोला समाधि काल में ब्रह्म ज्ञान नहीं हो सकता वो तो अविद्या निवर्तक ब्रह्माकार वृत्ति होगी वृत्ति होगी तब ब्रह्म ज्ञान होगा है ना और जहां वृत्ति शांत होगी वहां अज्ञान निवर्तक ज्ञान बाध्य बाधक भाव हो गई नहीं अज्ञान को मिटाने वाला ज्ञान समाधि में कैसे होगा समाधि लगाना नहीं है ना ब्रह्म बैकुंठ में हो यहाँ न हो तो जाना पड़े वो तो यही है अभी है यही है न ये देह और ये अंतकरण और ये कारण शरीर जब तक मेरे साथ है तब तक ब्रह्म ज्ञान कैसे होगा करे बाबा ब्रह्म ज्ञान माने यह कि ये है ही नहीं है ना? जब तक मेरे साथ है तब तक कैसे, कैसे ब्रह्म ज्ञान होगा तो ये तो कभी ब्रह्मज्ञानी महापुरुष का सत्संग न मिलने के कारण लोगों के मन में जो ग्रंथियां पड़ जाती है गांठे पड़ जाती है जो भ्रांति हो जाती है तो भूल में पड़ जाते हैं सकृत विभातम सर्वज्ञम वही सर्व है और वही ज्ञान है शंकराचार्य भगवान ने सर्व शब्द का अर्थ ऐसे किया लौकिक व्याकरण की रीति से ऐसा अर्थ करते हैं कि सर्वम जानाती सर्वज्ञा जो सब को जाने उसका नाम सर्वज्ञ शंकराचार्य भगवान कहते हैं ऐसा नहीं यहाँ अर्थ है सर्वम च तथ ब्रह्म है न जो सर्व के रूप में भास रहा है वो भी ब्रह्म है और जिसको भास रहा है वो भी ब्रह्म है है ना ये प्रमाण प्रमेय प्रमेयात्मक जो व्यवहार है ना तो पहले हम वेद पढ़ेंगे उपनिषद पढ़ेंगे है ना और सब का अर्थ समझेंगे वेदांत पढ़ेंगे और तो मैं ऐसी बात कह रहा हूं कि पकड़ने वाला आदमी हो तो इसी समय ब्रह्म अब तक ना हुआ हो तो हो जाए है ना इसी समय हो जाए हो तो जैसे सपना में सब दृश्य और दृष्टा एक ही तो है ना दृमात्र वस्तु ऐसे तो ही जागरूक न है तो नो बजार कखंजना एक ही बात समझने की है कि इसका कर्तव्य के साथ संबंध नहीं है न शारीरिक कर्तव्य न पारिवारिक कर्तव्य न मानसिक कर्तव्य न पारलौकिक कर्तव्य न आधिदैविक कर्तव्य न आध्यात्मिक कर्तव्य समाधि जो है वो आध्यात्मिक कर्तव्य है हो ये ज्ञान आध्यात्मिक कर्तव्य नहीं है ये आत्मा जो है आध्यात्मिक कर्तव्य नहीं समाधि आध्यात्मिक कर्तव्य है और वैकुंठाधि आधिदैविक कर्तव्य है बोला आ, और ये पारिवारिक कर्तव्य है ना आ, दैसिक कर्तव्य मानवता मूलक कर्तव्य ये सब भौतिक कर्तव्य है एक होता है भौतिक कर्तव्य माता पिता पिता के लिए है ना गांव के लिए देश के लिए ये भौतिक कर्तव्य है।, है वो बोला ये कहो कि ज्ञान होने पर ये सब है ना कर्तव्य पूरे नहीं करने चाहिए अरे बाबा जैसी तुम्हारी आदत पड़ी है जो तुम खाते हो तो ही खाना हो अब ज्ञान होने पर पंजाबी से कहें कि तुम भात खाया करो नारायण तंदूर की रोटी मत खाना ज्ञान होने पर है कुछ ज्ञान के साथ इसका संबंध तो बंगाली से बोल दिया कि ए बंगाली अब तुमको ज्ञान हो गया भात में आ सकते क्यों करते हो अब अब, अब तुम पंजाबी रोटी खाया करो नारायण ना ना अरे भाई बंगाली ज्ञान होने के बाद भात खाएगा पंजाबी रोटी खाएगा और मद्रासी होगा तो इडली डोसा है ना ये खाएगा तो जैसे ज्ञान जो है ना खान पान में फरक डालने वाली चीज का नाम ब्रह्मज्ञान नहीं है और ज्ञान है वो, वो और ज्ञान है तुम कौन सा कपड़ा पहनो नारायण अरे तुम जेठ के महीने में भी गरम सूट डांट के रहो बाबा कौन मानता है कौन मना करता है है ना तो जब तुमको सभ्यता के चिन्ह के रूप में यही लगता है कि भले जेठ की गर्मी होए, लेकिन पहनना बिल्कुल डॉट के गर्म सूट है हा और तिलक एक और तो लगता है हिंदुत्व का सूचक तिलक हो और दूसरी हो और वो ताई जो है अरे ताई पहनते हैं उसका नाम ताई है ताई माने धर्म प्रताप मजहब का सूचक संस्कृत सब कमजोर ताई संस्कृत में बहुत बहुत शब्द ही ये जापान में ताई बोलते हैं धर्म को बौद्ध लोग ताई बोलते हैं धर्म को तो बौद्ध ही धर्म वहां गया है चीन में जापान में तो ताई बोलते हैं धर्म को तो वही ता का टाप हो गया ताई हो गया धर्म चिन्ह ऊपर वैष्णव गले में गले में ताई <laughs> <laughs> तो तुम्हारी वेशभूषा पर कौन आक्रमण करता है तुम पहनो ना जैसे तुम्हारी मौज हो हम तुम्हारे खाने को मना नहीं करते हैं कि अपनी अपनी रीति रिवाज के अनुसार धर्म के अनुसार भोजन करो मैं अपने स्वभाव के अनुसार तुम वस्त्र धारण करो अपने स्वभाव के अनुसार तुम राजनीतिक बनो समाज नीतिक बनो धर्म बनो धर्म का प्रचार करो समाज की सेवा करो राजनीति में पढ़ो लेकिन तुम ये तो जानो कि मैं कौन हूँ है न ब्रह्म दृष्टि से कर्तव्य नहीं है कर्तव्य लौकिक दृष्टि से होता है तुम्हारा अहम जहां है उसके अनुसार कर्तव्य का पालन करो और तुम्हारी जो असलियत है तो वो तो ब्रह्म है इसीलिए कहते हैं कि महात्मा लोग जो है ना वो जब दुनिया के लोग लड़ते हैं कि ऐसे नहीं ऐसे तब तो वो जानते हैं कि ऐसे भी मैं और ऐसे भी नहीं चित्त भी मैं पट्ट भी मैं बोला चित्त भी मैं पट्ट भी मैं बोला रुपया रुपया ऊपर गिराया ना ऊपर उछाल के रुपये को गिराओ है ना तो चित्त भी रुपया पट्ट भी रुपया है ना ऐसे ब्रह्म महाराज ब्रह्म का सब में ईसाई आचार बौद्ध आचार मुस्लिम आचार जैन आचार है ना ना और तो नोपचारक का फंशन अगर गीत को ब्रह्म ज्ञान हो जाए और हंस को ब्रह्म ज्ञान हो जाए है ना तो हंस अपने अनुसार रहेगा गृद्ध अपने स्वभाव अनुसार रहेगा क्या भांग पिए तो एक गावेगा एक सोएगा तो एक ध्यान करेगा एक गाली देगा तो उसमें कहो भांग किसने पी है अरे बाबा बरत रहे हैं अपने स्वभाव के अनुसार इसी प्रकार नसूर यो ही व्यवहार में नम तत्वावमर्शे न सहा तत्व ज्ञान के साथ अपने परंपरा प्राप्त व्यवहार को मत जोड़ो तुम अपने परंपरा प्राप्त व्यवहार को है ना करते रहो उसका जो बोझ था ना इसके बिना हम नरक में जाएंगे या इसको करेंगे तभी स्वर्ग में जाएंगे बोले हमको नरक स्वर्ग चाहिए ही नहीं है ना ये करेंगे तब मिनिस्टर हो जाएंगे और ये करेंगे तो चपरासी हो जाएंगे है ना बोले बाबा मिनिस्टर और चपरासी दोनों एक है दोनों में एक ही मनुष्य चक्र जैसे एक ही मनुष्यत्व है वैसे दोनों में एक ही ब्रह्मत्व है तो नोपचारक कपंचना है ना? कर्तव्य का संबंध इसके साथ मत जोड़ो ब्रह्म ज्ञान दूसरी चीज है और संसार के कर्तव्य अपरिच्छिन्न का ज्ञान है कर्तव्य परिच्छिन्न के ज्ञान के साथ जुड़ता है ये अच्छा है ये बुरा है ये प्रिय है ये अप्रिय है ये अनुकूल है ये प्रतिकूल है परिच्छिन्न का जहाँ ज्ञान होता है वहाँ कर्तव्य जुड़ता है अजमनिद्रम स्वप्नम अनामकम रूपकम सक विभातम सर्वज्ञम नोपचार कथंजना सर्वाभिलाप विगत ये देखो ये कहो कि ये क्या बात हुई जब कोई कर्तव्य ही नहीं निकला तो ज्ञान क्या तो आपको तो ये बात सुना है कि ये सर्व कर्तव्य का समर्थन हुआ ना इसलिए दृष्टि विशाल हुई बोलना जब एक प्रकार के कर्तव्य का निरूपण होगा तो वो दृष्टि संकीर्ण होगी तो कर्तव्य तो अपनी अपनी सांप्रदायिक जातीय या मानवीय है ना, या, या प्रांतीय या पारिवारिक है ना या दैहिक कोई भी दृष्टि लेकर आप अपने कर्तव्य का पालन कर सकते हैं परंतु इस अपरिच्छिन्न दृष्टि का ज्ञान रहेगा तो कोई कर्तव्य आपको बोझ नहीं होगा और कोई कर्म आपको पतित नहीं करेगा और कोई कर्म से आपको उत्थान की वासना नहीं रहेगी और निर्वासन होने से राग द्वेष रहित संपूर्ण जीवन रहेगा है ना यह अद्वैत भावना से काम करो अद्वैत भावना से काम करो नारायण ठीक है बहुत बढ़िया सब में एक है इस भावना से काम करो शुरू शुरू की बात है तत्व दृष्टि से कर्तव्य अपने स्थान पर है और अपरिश्न वस्तु का ज्ञान इस हाल में जो आकाश है उसको जानना दूसरी चीज है और इसमें कौन आदमी काला बैठा है कौन गोरा बैठा है कौन उठ के कालबा देवी जाएगा और कौन मलाबार हिल जाएगा और कौन पैदल रोड जाएगा वो बात दूसरी है अपने को ब्रह्म जानना दूसरी बात है और पैदल रोड जाना मलावा रेल जाना कालवी गालवा देवी जाना ये परिच्छिन ज्ञान का फल है हो वो परिच्छिन ज्ञान का फल है और अपरिचिन्न ज्ञान जो है वो कहीं जाने का कर्तव्य उपस्थित नहीं करता कहीं भोगतव्य उपस्थित नहीं करता व्यक्तव्य उपस्थित नहीं करता प्राप्तव्य उपस्थित नहीं करता सर्वाभिला सर्व चिंता समुत्थित सुप्रशांत so, सकृत ज्योति ही समाधि रचलो भयहा अब ब्रह्म और ब्रह्मज्ञानी दोनों को एक करके ही बात कह रहे हैं क्योंकि पुमलिंग में वर्णन है ना ब्रह्म का नर्णन होता है नपुंसक में उसमें भी है ना उसमें भी एक दृष्टिकोण रखा स्त्री और पुरुष जो होते हैं वो प्रजननशील होते हैं माने सृष्टि को बढ़ाने वाले होते हैं और पुंसक जो है वो प्रजननशील नहीं होता वो सृष्टि को बढ़ाने वाला नहीं होता है ना वो सृष्टि का बाप नहीं है वो सृष्टि की मां नहीं है उसमें सृष्टि केवल अध्यस्त है और अध्यस्त वस्तु अधिष्ठान से भिन्न होती नहीं इसलिए ब्रह्म से सृष्टि भिन्न नहीं है अब महात्मा के रूप में पुरुष के रूप में वर्णन किया तो महात्मा जो है ये तो प्रजननशील है इसलिए पुमलिंग में बोलते हैं तो क्या प्रजननशील है कई शिष्यों की सृष्टि होती है इससे ब्रह्म की भी सृष्टि नहीं करता सर्व <laughs> सर्वाभिलाप विगत सर्वचिंता समत्थित सुप्रशात सकृत ज्योति समाधि चलोभय सब अभिलाप और अपलाप दोनों ही उसको छोड़ के चले गए हैं इसका ये जैसे अभी थोड़े दिन पहले मैंने एक संस्कृत का शब्द देखा विवेक नष्ट किसी भले मानुष ने उसका प्रयोग कर दिया विवेक नष्ट तो संस्कृत भाषा में तो ये शब्द ठीक होता ही नहीं हिंदी में भी ठीक नहीं है हा नष्ट विवेक शब्द होना चाहिए नष्ट विवेक जिसका विवेक नष्ट हो गया है नष्टो विवेको नष्ट का है ना हो जाएगा पहले नष्ट रहेगा पीछे विवेक और जब यदि विवेक नष्ट शब्द का प्रयोग करेंगे तो क्या अर्थ होगा उसका विवेके न नष्ट विवेक नष्ट जो विवेक के कारण नष्ट हो गया जिसके नाश का कारण विवेक है ना नर्थ हो जाएगा मैंने ये देखो संस्कृत भाषा की मैं इधर उधर नहीं कर सकते बिल्कुल विवेक विवेके नष्ट विवेक नष्ट जो विवेक के कारण विवेकी होने की वजह से जिसका नाश हुआ है ना न <laughs> आ, सुनते हैं कि एक बड़े गणितज्ञ सज्जन थे है ना तो वो अपने बाल बच्चों के साथ नदी पार करने गए तो नाव थी वहां दो दो पैसे में सबको पार करते थे उन्होंने तो कहा कि दो दो पैसा क्यों खर्च करें आओ जरा देख लें पानी कितना है है ना? तो उन्होंने महाराज किनारे पर नापा उधर नापा उधर नापा स्वयं नाप के औसत निकाला औसत निकाला हो पानी का हाँ तो, कमर भर पानी निकला एक जगह सिर बराबर था एक जगह घुटने बराबर था है ना एक जगह कमर बराबर था तो सब नाप के उन्होंने औसत निकाला है ना अब मैं बाल बच्चों के पार होने लगे इतना ही तो पानी औसत पानी तो काम कमर भर है महाराज घुस गए पानी में पानी में घुस गए घुस गए तो बच्चे डूबने लगे है ना? बोले अरे भाई औसत पानी तो कमर भर है ये बच्चा डूबता क्यों है तो बोले औसत आया जो फिर उन्होंने निकाला गणित निकाला बोले औसत आया ज्यो का क्या? हैं बाल बच्चे डूबे क्यों है ना <laughs> तो उनके बाल बच्चे क्यों डूबे है ना वो विवेके नष्ट है वो वो विवेक नष्ट है, है ना? उनको ये ख्याल नहीं है कि आखिर बच्चे को जहां गले भर पानी है वहां भी तो बच्चे को जाना पड़ेगा औसत पानी कमर भर हुआ तो क्या हुआ पार तो वो भी करना पड़ेगा जहां गले भर पानी है तो उसको विवेक नष्ट हैं, है ना और जिसका विवेक नष्ट हो गया उसको नष्ट विवेक बोलते हैं। अब यहां आप देखो क्या है आ, यहां बोलना चाहिए विगत है ना? जिसका सारा अभिलाप विगत हो गया है।, है ना माने बोलना जिसका छूट गया है ये कहते हैं कि अभिलाप माने वाणी वाक्य संपूर्ण शब्दों के बोलने का जो साधन है है ना ये लपालप जो हम लोग बोलते हैं ना? है ना उल्लापने यथा रुचि ही लापन शब्द है ना अपलाप समलाप, दोनों में समलाप आलाप बोलते हैं कि नहीं आलाप माने आपस में बातचीत आलाप माने बात करना समलाप माने आपस में संवाद करना अभिलाप माने किसी को काट देना है ना? अभिला, अभिलाप माने सब तरह की बात करना तो जरबा भिलाप जिससे होता है सब तरह की बोली जिससे बोली जाती है है ना? वो वाणी ही जिसको छोड़ करके चली गई है नारायण के बाधित हो गई वाणी बोले भाई महात्मा लोग कहां से बोलते हैं बोले बेखरी वाणी से बोलने की महात्मा को जरूरत नहीं है मध्यमा मध्यमाणी से महात्मा लोग बोलते हैं अरे रात अवदय दही पश्चंती से बोलते हैं तो नहीं ये तो परा वाणी में बैठ के बोलते हैं ये भगत लोग महाराज जब आपस में चर्चा करते हैं ना कि हमारे गुरु महाराज बोलते हैं तो कोई बैखरी बाणी से थोड़ी बोलते हैं वो तो परा वाणी से बोलते हैं अरे बाबा जो बोला जाएगा जो कान से सुना जाएगा वो है ना उसका नाम तो बैखरी वाणी बोला बैखरी माने बिखरने वाली बाणी हो है ना बिकीर्ण होने वाली बाणी बिखरने वाली बाणी को बैखरी बाणी बोलते हैं तो बोले हमारे महात्मा जी तो बोलते हैं लेकिन बैखरी बाणी से नहीं बोलते वो तो बड़ा बाणी से बोलते हैं इसका नाम होता है श्रद्धा महात्मा तो सालक राम हो गए वो तो सालक राम तो उससे जो बोला हो सो बोल ले तो देखो भागवत में लिखा है यको भई विवाद संवाद भुगो भवंती दो आदमी आपस में विवाद करते हैं एक ने कहा महाराज देखो ये अधर्म का पक्ष ले रहा है और दूसरे ने कहा महाराज ये धर्म का पक्ष ले बोले देखो दोनों के अंतकरण में मैं ही ब्रह्म रूप से मौजूद हूँ मुझसे दोनों बोल रहे हैं दोनों की बाणी मेरी बाणी है और सपने में एक और चोरी हो रही है तो एक और यज्ञ हो रहा है तो एक और भाषण हो रहा है है ना अब स्वप्न दृष्टा अवबुद्ध है प्रबुद्ध है ना उससे किसी ने पूछा तेरे इधर यज्ञ हो रहा है इधर चोरी हो रही है बोले सब मैं ही हूँ गुरु है ना जी बनारसी बोली है, हो। है सब मैं ही हूं गुरु देखो राग द्वेश राहित है ना ये सांप्रदायिक वेदांत को जो लोग सांप्रदायिक पक्षपात का कारण बनाते हैं वो तो वेदांत समझते ही नहीं हैं। परमंश रामकृष्ण कहते थे ना पेड़ बाढ़ में पैदा हुआ पर जब ऊपर निकल गया तब तो बोले अब बाढ़ की जरूरत नहीं है अब तो बाढ़ रहेगी तो लोग पेड़ के नीचे बैठ के छाया का सुख कैसे लेंगे बाढ़ को तो फेंक दो है ना ये संप्रदाय में से निकल के और संप्रदाय के बाढ़ के बाहर हो जाता है आ, ये ऐसी वस्तु है सर्वाभिलापिगत एक ने आके उड़िया जी महाराज से कहा कि महाराज वो आदमी आपकी निंदा कर रहा था बोले अरे बावरे वो मैं ही तो था ना मैं ही बोल रहा था तू मुझे पहचानता नहीं है मैं ही बोल रहा था ऐसा सरबाभिलाप विगत तो कौन कहे कासों कहे वह आप आप नहीं दूजिया कौन कहे कासों कहे कौन कहे किससे कहे वो आप आप नहीं दूजिया सर्वाभिलाप विगत बाणी तो बाणी तो से मतलब केवल जीभ का नहीं है वो बागत्र सर्व बाह्य बागत्र उपलक्षणार्थ सर्वबाह्य करण वर्जित इत अरे वो तो आंख वाला होने पर भी आंख वाला नहीं है कान वाला होने पर भी कान वाला नहीं है जीभ वाला होने पर भी जीभ वाला नहीं है नाक वाला होने पर भी नाक वाला नहीं है सर्व सर्वचिता समुत्थित अच्छा बोले कि अच्छा बाहरी इंद्रियां नहीं है लेकिन भीतर तो होगी ना चिंता विंता तो कोई हो अरे बाबा बोले हमने कितने प्रलय देखे उस समय तो कोई चिंता नहीं थी कितनी सुशुक्ति देखी उसमें कोई चिंता नहीं थी और कितनी चिंताएं देखी जो कल थी आज नहीं है, है? यह भी न रहेगा कोई चिंता रहती है ये मरे हुए लोग जो याद आते हैं ना थोड़े दिन तक आते हैं आप देखना है दो तीन दिन चार दिन ज्यादा पंद्रह दिन ज्यादा है ना फिर महीने दो महीने में कभी कभी और फिर बरसों पर याद आने लगते हैं ऐसा कोई मरा हुआ नहीं होता जिसकी रोज यादा आप अपने मन को देख लेना और जिस समय कोई खो जाता है मर जाता है क्या फिक्र होती है बोले अब इसके बिना हम रह सकते हैं। ये नहीं रहेगा तो हम कैसे रहेंगे और एक श्रीमदभागवत में दृष्टान्त है नारद जी ने चित्रकेतु के बेटे को बुलाया प्रेतात्मा को और बोले कि ये तुम्हारे माँ बाप हैं, तुम्हारे बिना बहुत दुखी है आ जाओ अपने शरीर में और कुछ दिन रहो तो वो क्या बोलता है कि देवर्षि नारद जी ये हमारे किस जन्म के माता पिता हैं? हैं मैं तो इनको पहचानता हूँ मर गया हो मर गया तुरंत ही का मरा हुआ था न शरीर तो पड़ा हुआ उसने पूछा कि कस्मिन जन्म नियमी मध्यम मातर पितरो भवन ये भागवत का श्लोक है किस जन्म में ये मेरी माँ थी और किस जन्म में मेरे ये पिता थे मैंने तो हजारों लाखों करोड़ों जन्म देखे हैं और उसमें करोड़ों माँ बाप देखे हैं, है ना बाबा आप तो न उनकी याद आती न उनकी पहचान है, है न ऐसे बोला हो तो ये जो चिंता होती है ना, वो ये कई और से होती है पैसा तुम्हारे लिए चिंता नहीं करता तुम पैसे के लिए चिंता करते हो तो हम अपने माँ के लिए पत्नी के लिए हो एक बार भजन करने गए थे तो चिंता करते थे नारायण लेकिन बाद में मालूम हुआ कि उनको तो हमारी बिल्कुल फिक्र नहीं थे तो वो तो समझते थे कि कहीं कमाई के लिए गए हैं। तो महात्मा जो है ना वो सृष्टि के रहस्य को जानता है तो देखो सृष्टि के रहस्य को तो मामूली आदमी भी जान सकता है और सब चिंताओं से पार हो सकता है लेकिन अधिष्ठान ज्ञान के द्वारा संपूर्ण चिंता से पार होना ये महात्मा की विशेषता है अंतकरण वर्जित चिंता माने चिंतिये अनया इति चिंता बुद्धि चिंता माने बुद्धि बुद्धि माने अंतकरण सारा अरे सांस चलो चाहे मत चलो है ना? मन रहो चाहे मत रहो बुद्धि काम करो चाहे मत करो अक्षरात् परतप परह। सबसे परे जो अक्षर है उससे भी परे एक बात और बताऊं, ये जो वेदांती होते हैं ना ये जब अपने को परे परे कहने लगते हैं कि हम देह से परे हैं प्राण से परे हैं मन से परे हैं बुद्धि से परे हैं तो इनको बड़ा अभिमान होता है वो समझते हैं कि परे होने से हम सच्चे वेदांती हो गए